दूसरा प्रकरण इस प्रकरण में 25 सूत्र हैं जिनमें राजा जनक ने आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने विचार अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं उनका सार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है जनक कहते हैं अहो निरंजन शांतो बोधोहम प्रकृते पर एक अहम कालम मोह नईव विनम्बित मैं निरंतर निर्दोष हूँ शांत हूँ से ठगा गया हूँ आत्मबोध का दीप जला तो अज्ञान का अंधकार गायब हो गया जनक आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए उनके सारे भ्रम दूर हो गए मोह का आवरण हट गया और आत्म स्मृति लौट आई जनक आश्चर्य एवं पश्चाताप दोनों एक साथ व्यक्त कर रहे हैं अरे मैं तो निरंजन हूँ कहाँ अपने आप को संसारी जान बद्ध महसूस कर रहा था मैं तो मुक्त गगन का उन्मुक्त पंछी हूँ आनंद मेरा स्वभाव है अफसोस है इतने काल तक मैं मोह के द्वारा ठगा गया हूँ गुरु अष्टावक्र उत्प्रेरक बने और जनक के मोह विनाश की क्रिया संपन्न हो गई जाग गए जनक गायब हो गया सपना अपनी स्वयं की एवं जगत की असलियत को जान गए पहचान गए योग्य गुरु के मिलते ही आत्मज्ञान घटित हो जाता है ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ हालाँकि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण को अधिक श्रम करना पड़ा परंतु उसके मोह का पर्दा जब हटा तभी उसमें स्मृति उसे स्मृति प्राप्त हुई तभी उसे आत्मज्ञान हुआ अर्जुन की स्वीकारोक्ति है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मुझे सुध आ गई है मैं अपने आत्मस्वरूप को पहचान गया हूँ मुझे आत्मज्ञान हो गया है समय आत्मज्ञान में नहीं लगता समय केवल मोह से निवृत्त होने में लगता है जैसे दर्पण पर से धूल हटाने में तो समय लगता है पर उसमें आत्मस्वरूप देखने में समय नहीं लगता धूल हटी दर्पण स्वच्छ हुआ ये आत्मस्वरूप दिखा यह मोह ही सारी सांसारिक व्याधियों की जड़ है संत कवि तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला अर्थात मनुष्य को इस मोह से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए आगे के सूत्रों में जनक आत्मज्ञान की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति देते हैं वे अष्टावक्र के समक्ष अपनी दिव्य अनुभूति व्यक्त करते हैं अलग अलग तर्कों एवं उदाहरणों से वे स्वयं में आए अद्भुत बदलाव को प्रकट करते हैं जनक हर्षविभोर हैं अति आनंदित हैं उनकी खुशी का कोई पार नहीं है उन्हें आत्मज्ञान का ऐसा अनंत कोष जो मिल गया है जिसकी उन्हें जिंदगी भर से तलाश थी जिसके लिए वे जीवन भर से भटक रहे थे आज उन्हें वह अक्षय अच्छा कोष बड़ी आसानी से अल्प समय में मिल गया है अतः वे अति प्रसन्न होकर उसकी अभिव्यक्ति दे रहे हैं इन सूत्रों में से कुछ सूत्रों का सार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है यथा न थो यथो भिन्ना तरंगा फेन बुद्वुदा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्व विश्वम आत्मा विनिर्गतम जैसे जाल से तरंग फेन और बुद्वबुदा भिन्न नहीं है वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है बल्कि आत्मा से ही निकला हुआ है राजा जनक सही रूप में आत्मबोध को प्राप्त हो गए तो उन्हें यह बोध हो गया कि सभी आत्माएं भी भिन्न भिन्न नहीं हैं वे सब एक समान हैं और ये विश्व आत्मा से ही उद्भूत हैं इसलिए संसार आत्मा का ही विस्तार है वे इस तथ्य को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं जिस प्रकार जल में उठने वाली लहर फेन और बुद्धबुदा जल से भिन्न नहीं है बल्कि जल ही है ठीक ऐसे ही समस्त विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है यह विश्व आत्मा का ही फैलाव है अब तो विद्वान भी यही मानने लगा है कि समस्त पदार्थ संपूर्ण अस्तित्व एक ही ऊर्जा से निर्मित है सभी में विद्युत ऊर्जा निहित है सब एक ही ऊर्जा के प्रतिरूप हैं अध्यात्म के इस सत्य तक विश्व का कोई धर्म नहीं पहुंचा है केवल भारत ने ही इस एकात्म तत्व को पहचाना है इसलिए भारतीय दर्शन एवं संस्कृति को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना गया है आज संपूर्ण विश्व को इस परम सत्य के संदेश की सर्वाधिक आवश्यकता है दुनिया में आज जो भी धार्मिक साम्प्रदायिक जातीय सामाजिक एवं राजनीतिक झकड़े विवाद हैं मतभेद संघर्ष हैं वे आत्मा की एक रूपता को बताकर ही समाप्त कराए जा सकते हैं जब सभी मनुष्यों समस्त प्राणियों कण कण एवं रज रज में एक ही परम आत्मा विराजमान है तो फिर परस्पर भेदभाव कैसा सब एक ही हैं, कोई पराया है ही नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी आदि अलग अलग कैसे हुए सब भाई भाई ही हुए तो फिर सारा विश्व एक ही कुटुंब है यह सूत्र ही दुनिया में शांति एवं सद्भाव उपस्थित कर पाएगा अन्य कोई विकल्प नहीं है एक अन्य उदाहरण देते हुए जनक कहते हैं जैसे वस्त्र तंतुओं से निर्मित होता है वैसे ही यह संसार भी आत्मा से उद्भुत है फिर आत्मा एवं संसार भिन्न कैसे हो सकते हैं संसार का मूल तत्व तो आत्मा ही है जैसे वस्त्र का मूल तत्व तंतु है आगे जनक कहते हैं कि जैसे एक गन्ने से शक्कर बनती है तो यह शक्कर एक में पहले से ही व्याप्त है और उसी से प्राप्त होती है ऐसे ही समस्त संसार भी आत्मा में व्याप्त हैं और उसी से इसकी उत्पत्ति होती है इस प्रकरण के शेष सूत्र का सार यह है कि सारा संसार आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है प्रकाश आत्मा का स्वभाव है यह स्वयं प्रकाश है अतः परमात्मा एवं संसार भी प्रकाश स्वरूप है गोस्वामी जी का भी यही मत है सहज प्रकाश रूप भगवाना जनक फिर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब मैंने जान लिया कि संपूर्ण विश्व का आधार है आत्मतत्व ही हूँ तो फिर मैं किसे नमस्कार करूँ अतः मेरा मुझको ही नमस्कार है इस कथन को समझने का प्रयास करें सभी प्राणियों में एक ही आत्मतत्व मौजूद है तो हम जब किसी को प्रणाम करते हैं या किसी को प्रेम करते हैं तो वास्तव में वह प्रणाम या प्रेम स्वयं को दिया हुआ ही कहलाएगा क्योंकि मैं स्वयं भी तो वही हूँ सभी प्राणी एक ही तत्व आत्म तत्व का विस्तार है अर्थात सभी में वही तत्व व्याप्त है जो मुझ में है अतः यदि मैं किसी को नमस्कार करता हूँ सम्मान देता हूँ या फिर प्यार करता हूँ तो यह सब मैं स्वयं के प्रति ही कर रहा हूँ दूसरों को सम्मान देना स्वयं को सम्मान देना है सामने वालों को सम्मानित कर हम स्वयं ही सम्मानित हो रहे हैं लौकिक व्यवहार के हिसाब से भी यह सही है क्योंकि इन जिस व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं उसके दिल में हमारे प्रति भी सम्मान स्वभावता उद्भुत हो जाता है इस सूत्र को यदि सभी व्यक्ति जीवन में उतार ले तो परिवार एवं समाज में अद्भुत शांति एवं सद्भाव का वातावरण निर्मित हो जाएगा यह सूत्र इतना सुंदर हार एवं व्यवहारिक है आत्मबोध हो जाने के बाद जनक आत्मविभोर हैं वे अभिव्यक्ति देते हैं कि अब मैं सागर में उठने वाली तरंग मात्र नहीं हूँ अब तो मैं स्वयं महासागर ही हूँ चित्त की चंचलता से ये तरंगें उठती हैं उद्वेलित होती हैं और संघर्ष करती हैं पर अब मैं इनसे प्रभावित नहीं होता ठीक वैसे ही जैसे सागर उसमें उठने वाली तरंगों से प्रभावित नहीं होता इसी अभिव्यक्ति के साथ यह द्वितीय प्रकरण पूर्ण होता है